श्री गुरु चरण सरोज लय निज मन मुकुर सुभा वरण मूर्घुबर जो दायक फल सार श्राव काम चंद्र की जय पवन सुत हनु मान की जय सब हतिकी जय <स्था> दो सौ त्रेखण के बाद <स्था> लखन सकोप वचन जब, जब गगमगान दी गजोले सकल लोग सब भूत डिराने ये हर्ष जनक सकुचानी गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, माही। मुदित से पुन पुनि पुलिकाही सई नही रघुपत लखन निवारे समेत निकट बैठारे निकट बैठारे विश्वामित्र समय समय शुभानी टोले अतिशह मय बानी बानी उठ राम भव चापा ट उतात जनक परिताता परितापा सुनि गुरु बचन चरण सिर नवा परस विषाद न कछोर आवा हाड़े भये उठ सहज सुफाई वनिज वा वायु वराज ल जाए उदित उदय गिरि मंचे पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग <coughs> अब स्मरण करें की एक सलाह में जनकपुर में जब राजा लोग कोई धनस्ट नहीं पाए और जनक जी ने अपने <coughs> उन राजाओं को एक प्रकार से चुनौती दी और उनको झिककारा तो सब लोग तो झुकाए बैठे रहे लेकिन लक्ष्मण जी जो है वो उठ करके अपने बल का वर्णन करने लगे लेकिन बार बार ये कहते जाते हैं कि कोई अभिमान की बात नहीं है ये सब आपका ही बल है उसी के बल से इतने बलवान हैं और बता दिया कि देखो पृथ्वी को बहुत अच्छे काश की तरह से उठा के दें मेर पर्वत को तो मूली की तरह से उखाड़ लें धनुष बेचारा है क्या इसको उठा दें चढ़ा दें लेकर के सौयोजन तक दौड़ के दिखा दें ये धनुष की तो कोई भारी धनुष में तो किसी लगता ही नहीं प्राणा धनुष इसमें कितना बल होगा कितना भारी होगा ये ऐसे करके लक्ष्मा जी ने उनको जो वो कहा कि देखो बहुत इसको उठा करके टुकड़ तो की तरह से तोड़ दे दिया उन्होंने तो अब इसका परिणाम क्या हुआ लक्ष्मण जी जब इस प्रकार से बोले तो अब उसका प्रभाव दिखाते हैं सबने सुना उसको सुनकर किस के किसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा सबके ऊपर एक सा प्रभाव नहीं पड़ता है इसलिए सबका अलग अलग जैसे जैसे लोग हैं वैसे ही वैसे उनका असर क्यों पड़ता है घटना एक घटती है और उसके असर अलग अलग होते हैं <laughs> दिखाते हैं लखन सकोप वचन जे बोले जब लक्ष्मण जी ने इस प्रकार से क्रोध भरी बाणी बोले तो डगमगान में दिग्गज डोले तो पृथ्वी डगमगाने लगी दिग्गज डोले मे दिशाओं के हाथी जो है वो संभल संभल के खड़े होने लगे और उनके जो है वो कोशिश करने लगे कि ऐसा लगता है कि पृथ्वी को उठा करके ये पटकने वाले हैं तो इसको संभाल करके पकड़े रहो रोके रहो गिरने न पा तो हाथियों के ऊपर भी रखी हुई पृथ्वी भी भार पड़ा और हाथी लोग डूब गए दगमगान मई दिग्गज डोली ये इस प्रकार के जो वो एक तो पौराणिक भाषा ये है इसकी शैली समझनी पड़ती है जैसे राष्ट्रवादी कब होते हैं प्रकृतिवादी कब होते हैं प्रतीकवादी भी होते हैं तो सबकी अपनी अपनी शैलियां होती हैं ऐसी ही पौराणिक शैली वो पौराणिक शैली ऐसी ही है इस is... इसली इसली इसकी पौराणिक शैली को समझना पड़ता है जिनमें कवित्व का भाव नहीं है कविता नहीं समझते और भाषा की शैलियों को नहीं समझते वे लोग इसमें आपत्ति करते रहते हैं कि कहां दिशाओं और कहा हाथी बाती हैं बेकार की बात क्यों बोलते हो झूठ क्यों उड़ाते हो तो ये तो कविता में इस प्रकार से कहा जाता है उन्हें कि माने जैसे वो पृथ्वी मानो हिल गई बस तो इतनी बात है ऐसे करके लक्ष्मण जी ने जो बोला था तो सकल लोग सब धूप डराने अब इनके सकल लोग मैंने तो सब लोग डराने और भूप डराने राजा भी डर गए सकल लोग और राजाओं को अलग अलग बताया देखो सकल लोग माने जितने वहाँ स्थित जनकपुरी के लोग जितने थे वो सब सकल लोग हो गए और फिर जो लोग वहाँ देखने के लिए आए थे वो सब लोग हो गए वो तो सब लोग डर गए और फिर कहा कि वो सब लोग डर गए तो अब ये प्रश्न आता राजा लोग डरे की नहीं डरे क्योंकि तो राजा भी डर गए इसलिए दोबारा फिर कहा की सब रूप डराने सब राजा लोग भी डर गए ये क्या बोले पृथ्वी उठा के पटक देंगे फूट जाएगी तो क्रम हम कहाँ रहेंगे हा? इतना बलिन में ऐसे कैसे कहा उनका अपना बल की धनुष को टारे नहीं डरा और कहा इतना बल कि धनुष ले को लेकर तोड़ देर ले पर्वत को खाड़ ले इस प्रकार से बोल रहे तो कितना बलिन को डर गए ही हर्ष जनक सकुचा ने अब देखो यहाँ पर जो है ये है सीता जी के मन में हर्ष हुआ और जनक जी के मन में संकोच हुआ माना लक्ष्मण जी ने जो कुछ बोला ऐसा लगा उन्हें जनक जी को ये प्रकार से डांट दिया कही जनक जस अनुचित बाने और विद्यमान और कुल मण जाने तो ये जनक जी कर लिए जो है की अनुचित बात जनक जी ने बोली तो जनक जी को लगा कि संकोच लगा कि देखो हमने कुछ ऐसी बात बोल दी जो इनकी मर्यादा की विपरीत थी और इनको जो है प्रिय नहीं लगी ये बात तो जनक जी को तो मन में संकोच हुआ लेकिन जनक जी जानते थे ये इतने शक्तिशाली हैं फिर भी बोले थे लेकिन उसकी वो बोले थे जनक जी राजाओं को ललकारने के लिए लेकिन उसका अर्थ लग गया भगवान राम के ऊपर भी ऐसा भी होता है बात किसी से कुछ कहो और अर्थ कहीं दूसरी जगह लग जाता है ये नहीं जनक जी ने कहा था कि भगवान राम ने भी इतनी नहीं है और इन्होंने क्यों नहीं उठाया ये क्यों नहीं आगे बढ़े उधर की बात नहीं बोली क्योंकि भगवान राम का भी प्रसंग ही बीच में नहीं आया था राजाओं ने केवल धनुष उठाए थे तो उन्हीं के लिए कहा किसी को उठाए नहीं उठा कर उन्होंने इसलिए बोला था कि अगर उनमें किसी में और ताकत हो तो अभी फिर देख ले कुछ करना हो कोई रह न जाए बाकी कसर बार बाद में ये ने कहे कि हमने हम रह गए थे कि हमसे धनुष टूट जाता या हम उठा लेते या हम कुछ कर देते ऐसे बोलने वाला रह जाए इसलिए सफाई के लिए जनक जी बोले थे भगवान राम को तो धनुष तोड़ना ही था जनक जी भी समझते थे लेकिन फिर भी जो है इतनी बात उन्होंने कही लेकिन इधर बात ही आ गई भगवान राम के ऊपर तो उनकी महिमा भी इतनी लक्ष्मण जी ने सुना दी और सीए ही हर्ष सीता जी के मन में हर्ष होगा हर्ष इसलिए जनक जी के बोलने पर सीता जी को संकोच हो रहा था कि देखो जनक जी को ऐसा पिता बोलना पड़ रहा है अपनी प्रतिज्ञा छोड़ने के लिए उनको सोचना पड़ रहा है कहते हैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ेंगे और ये नहीं करेंगे तो उसकी तरफ उनके मन में उदासी थी संकोच था लेकिन जब लक्ष्मण जी इस प्रकार जब बोले तो उनको प्रसन्नता हुई और सीता जी को विशेष प्रसन्नता इस बात की हुई कि जब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हम घंस को ऐसे उठा सकते हैं ऐसा कर सकते हैं लेकिन सब फल किसका भगवान राम का तो भगवान राम की बार बार बात बोलने में सीता जी को प्रसन्नता हुई जो तुम्हारे अनुशासन पाऊ नाथ जाने से आयू इस प्रकार के जो बोलते रहे लक्ष्मण जी तो उस बात को सुनकर के सीताजी को प्रसन्नता हुई और गुरु रघुपति सब मुनिमन माही अब वहाँ तो गुरु विश्वामित्र बैठे हुए हैं रघुपति भगवान श्री राम जी भी हैं मुनि लोग भी बैठे हुए हैं इन सबके मन में मुदित भय पुनि पुनः पुलताही ये सब प्रसन्न ये सब जो है मन ही मन में प्रसन्न है कि लक्ष्मण जी ने ठीक कह दिया लक्ष्मण जी ने जो बात बोल दी ये बताना आवश्यक भी था राजाओं के लिए जैसे राजा आगे लोग फिर भी देखते है की राजा लोग ने उपद्रोह करने की सोची फिर भी यद्यप लक्ष्मण जी ने इतना बोल दिया जनंग जी ने भी इतना ललकार दिया, तो भी कुछ उस समय से राजा लोग निर्लज थे वो बाद में देखेंगे कि वो वो फिर भी जो हल्ला-गुल्ला मचाने लगे तब उस हल्ला गुल्ला मचाने के लिए तब परशुराम जी की जरूरत पड़ी परशुराम जी न आते तो शायद राजा लोग बहुत ज्यादा हल्ला ग्ला तो उसका उपचार करना पड़ता है की देखो इनको सबको तो शांत करने के लिए राजाओं को शांत रखने के लिए इतनी बात लक्ष्मण जी को बोलने पड़ी सब तो मुनि प्रसन्न हो गए उनको लगा जो ठीक बोला इस प्रकार से बोल दिया तो राजा लोग अब जो है वो उपद्रव नहीं करेंगे और मुनि लोग बैठे हुए तो उनको भी अच्छा लगा भगवान राम को भी अच्छा ही लगा लक्ष्मण ने ठीक ही बोल दिया लेकिन भगवान राम ने लक्ष्मण जी को मना किया बोलने के लिए की अब तुम ज्यादा मत जो बात कर, कर दी तो अब इसके बाद न तुम धनुष उठाओ और न कुछ करो इतना बोल देना पर्याप्त है सही नहीं रघुपति लखनऊ निवार्य सही नहीं मैंने इशारा करके मित्रों के सारे से ही निवार्य मना कर दिया भगवान राम ने लक्ष्मण को मना कर दिया अब देखो ये, ये बड़े समय की बात है और किस समय पर किस प्रकार की बात करनी चाहिए ये प्रसंग इस प्रकार का देखने माता है लक्ष्मण जी ने ठीक समय पर इस प्रकार से अपने बल का वर्णन कर दिया वो अपनी शान बात है लेकिन भगवान राम जो है ये ये बात भगवान राम नहीं कह सकते थे जो लक्ष्मण जी ने बात कह दी इसलिए जो है वो लक्ष्मण जी के लिए उपयुक्त रहती भगवान राम वही बात बोलते तो वो उनकी गंभीरता जितनी थी और बड़प्पन उनका जो था उसमें जो है वो भस्ती आती इसलिए भगवान राम के विचार करो कि भगवान राम ऐसा बोलना चाहिए तो मैं ऐसा कर सकता हूँ और मैंने कभी धन उठाया नहीं है तो ये स्वच्छता लगती कहती कि देखो कि इनमें गंभीरता नहीं है गरिमा नहीं है हल्का लगने लगता है इसलिए जो है भगवान राम नहीं बोलते हैं लक्ष्मण जी ने उतना बोल दिया और फिर लक्ष्मण जी को प्रसन्न तो भगवान नाम प्रसन्न ठीक ही बोल दिया ऐसा समझे और फिर लक्ष्मण जी को मना किया कि बस बैठो चुपचाप बस बात हो गई सही नहीं रखपत लखन निवार और प्रेम समेत निकट बैठा रहे और उनको अपने पास प्रेम पूर्वक अपने पास बैठा लिया प्रेम पूर्वक बाट बाराज नहीं हुए इतने अभिदे हो अब हमारे कुछ तुमने कहा क्यों बोल गए ऐसे नहीं बोला बस माना दोनों देखा के समय के अनुकूल बात है और वैसा बोल देना आवश्यक भी है घटना क्रम जिस प्रकार का चल रहा है उस पर नियंत्रण रखने के लिए इतना बोलना आवश्यक था ऐसे समझ करके भगवान प्रसन्न भी रहे और उनका अपने पास प्रसन्नता के साथ में प्रेम पूर्वक अपने पास बैठा लिया अब फिर शांति हो गई सब बैठ गए शांति पूर्वक तब तो राजा लोग चुपचाप बैठे हुए हैं लक्ष्मण जी भी बोल गए वो भी चुपचाप बैठे हुए हैं तो अब क्या हो हुँ? तो आप कहते देखो की विश्वा में समय सुबह जानी विश्वामित्र जाना कि अब ठीक समय है शुभ के माने दोनों बातें हैं। शुभ के माने मुहूर्त हो सकता है देख करके आए हों पहले से में कि किस समय टूटना चाहिए धनुष उस हिसाब से विश्वामित्र देखा हो कि अब बिल्कुल समय आ गया है धनुष टूटने का समय इसलिए उन्होंने बोला हो शुभ समय के मन पत्रा के हिसाब से शुभ समय और शुभ समय के माने ये भी की इस समय जो है वो राजाओं के उपद्रव होने की संभावना समाप्त हो गई उन लोगों को जो कुछ करना था उन्होंने कर लिया अब ठीक अवसर है भगवान राम को अब धनुष तोड़ना चाहिए वो उपयुक्त अवसर समझ करके विश्वामित्र ने इनको आदेश दिया बोले अति स्नेह में विशामित्र बड़े प्रेम से स्नेह के साथ भगवान श्री राम जी से इस प्रकार में बोले कि उठो राम भंजऊ बोल चापा हे राम उठो और जाओ शंकर जी के धनुष को तुम भंजो, तोड़ दो उप जनक परितापा और इसे धनुष को टूटने से जनक जो इस प्रकार जनक को परिताप हो रहा जनक दुखी हो रहे हैं कि धनुष को कोई तोड़ नहीं पा रहा है तो उनका दुख इसे मिट जाएगा अब देखो यहाँ पर कई बातें ध्यान देने की शिक्षा की बातें पदपत्र के ऊपर हैं किस समय बोलना चाहिए पीछे देखा किस समय पर उपयुक्त तो समय पर बात बोलनी चाहिए दूसरी बात ये की भगवान राम जो है ये इन्होंने एक क्रम बना रखा है कि बिना गुरुजनों के आदेश के कुछ काम नहीं करते वही बात यहां दिखा दी भगवान राम ने अपने मन से उठ करके धनुष तोड़ने नहीं गए न उनके मन में आया कि हम धनुष तोड़ दें न उन्होंने इसके मन में आया कि हम कोई इस प्रकार का कोई कार्य करें न उठने का विचार किया न जन जी का विरोध किया चुपचाप बैठे रहे जब उनके गुरु उनके पास बैठे हुए हैं तो जो गुरु आदेश देंगे वही अपने कर देंगे नहीं तो अपने साथ बैठे हुए हैं उनके ऊपर कोई बोझ नहीं है ना उनको कोई चिंता है ना उनके मन में कोई मानसिक उद्वेग कोई उत्पन्न नहीं होता शांत मन से प्रसन्न अपने विराजमान है जब विश्वामित्र जी उनको आदेश देते हैं उठो धनुष तोड़ो तब उठते हैं जाते हैं धनने गुरु सारे जीवन में देखते हैं जहाँ कहीं भगवान राम कुछ भी करते हैं तो बिना पुरुषे बिना आज्ञा के अपने मन से कुछ भी नहीं करते बड़े लोगों को जो अपने सब हमेशा आगे रखते ये भारतीय संस्कृति पद्धति है इसमें एक प्रकार का इंटीग्रेशन बना रहता है समाज में सब जो है वो हो बड़े लोग जो वो आगे उनके आदेश से पीछे चलने वाले लोग इस प्रकार से क्रम पूर्वक चलते रहते हैं तो पारिवारिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था ये बनी रहती और इसी में धर्म की रक्षा है जब सब जगह व्यवस्था बनी रहे कहीं गड़बड़ी न हो तो यही धर्म धर्म के माने व्यवस्था बनी रहे कागे का काम होता रहे तो इसमें इसी प्रकार भगवान राम आदेश मानते हैं विश्वामित्री का और तब उठते हैं तब जाते हैं दोस्तों धर्मने के लिए और एक बात देखो इसमें विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राम तुम तो अकाम हो तुम्हें तो कोई कामना नहीं भगवान राम पर ब्रह्म परमात्मा राजाओं को तो कामना और जनक जी भी उनकी कामनाओं के लिए ही कामनाएं उनके सामने प्रस्तुत करते हैं एक तो बता दिया कि देखो राजकुमारी है उसका विवाह धन तोड़ दो तो तुम्हारा होगा तुम्हें विजय प्राप्त होगी यशी तुम्हें प्राप्त होगी तो जिनको इन सबकी कामना हो वही व्यक्ति तो धन तोड़ने के लिए सब राजा लोग इकट्ठे हुए और उसी विचार से आए थे लेकिन राजाओं के मन में तो कामनाएं थी और अभी भी देखते हैं जब आपस में राजा लोग बात कर रहे हैं तो भी पता चलता है कि राजाओं के मन में किस प्रकार की कामनाएं आगे भी देखेंगे राजा लोग इस प्रकार उपद्रोह अगर करते हैं तो किसी न किसी कामना से प्रेरित होकर करते हैं लेकिन भगवान राम का जो समस्त कार्य है निष्काम कर्म अब निष्काम कर्मयोग का उदाहरण कोई देखना चाहे ये कैसे हो सकता है कि निष्काम कर्म भी हो सकता है तब देखो देखना हो तो भगवान राम का जीता जागता उदाहरण है पूरा इतना वर्णन कर दिया निष्काम कर्मयोगी कैसा होता है बिना कामना के भी कर्म कैसे किए जाते हैं वो तो देख लो भगवान राम का यहाँ उनके भगवान राम की अपनी कोई कामना नहीं और कार्यकारी भी होता है जैसा आदेश बताते जाते हैं विश्वामित्र जी वैसा कर देते हैं हो गया निष्काम कर्म निष्काम कर्म में अपना कोई प्रयोजन नहीं होता अपना कोई स्वार्थ नहीं होता कर्म करने वाला व्यक्ति लोक कल्याण देखता है जैसा भगवान राम देखते हैं समय विश्वामित्र दिखाते हैं देखो भगवान राम धनुष को तोड़ो जिससे कि जनक जी का दुख दूर हो देश क्या है इसका धनुष तोड़ने का भगवान नाम धनुष तोड़ते हैं तो जनक जी के दुख को दूर करने के लिए धनुष तोड़ते हैं तीन चीजें जो जनक जी ने गिनाई उनमें से किसी के लिए विश्वामित्र भी नहीं कहते कि मैं सीता जी के वर्ण करने के लिए धनुष तोड़ रहा हूं मैं विजय प्राप्त करने के लिए धनुष तोड़ रहा हूं यशकीर्त प्राप्त करने के लिए धनुष तोड़ रहा हूं ऐसा कुछ इनकी कोई कामना न विश्वामित्र इस प्रकार की कामना के लिए उनको कहते हैं दो प्रकार के कार्य करने के दो प्रकार के हेतु हैं। एक तो अपने अहंकार और स्वार्थ कार्यकर्ता जो कि संसार में प्राय सभी लोग करते ही रहते हैं लेकिन निष्काम कमियों इसे उल्टा है न अपना अहंकार न अपना स्वार्थ उसके स्थान में देखो कि अन्य लोगों का हमारे कार्य से अन्य लोगों का क्या हित होने वाला है समाज का क्या हित होने वाला है दूसरे लोगों का क्या हित होने वाला है जहां अन्य लोगों का हित दिखाई देता है उस कार्य को करते रहो तो फिर अपना कोई कहेगा अच्छा हम अपने आप को ऐसे बेकूफ हैं कि हम अपने लिए कुछ करेंगे अरे जब वो दूसरे व्यक्तियों के लिए करेगा तो उसका अपना तो अपने आप ही बना रहेगा घर में आप देखते हो जैसे परिवारों में लोग अगर किसी को घर में जो बड़ा है जिसके पास पैसे हैं सामान खरीद करके लाता है अगर उसके मन में हो कि हम मिठाई खाएं तो वो वहां बाजार मिठाई लाएगा किस लिए कि चलो बच्चों के लिए मिठाई लेते चलो हा? बच्चों के लिए मिठाई लेता जाएगा तो उसको नहीं मिलेगी सब बचे खा जाएंगे वो तो अपने आप ही उसको मिलेगी ये किस बात उदा रहा रहा? ये का उदाहरण है यही निष्काम नहीं, अन्य लोगों के लिए करो अपना तो अपने आप ही मिलेगा खाना बनाने वाला खाना बनाएगा घर भर के लिए सबके लिए खाना बनाएगा ने के लिए खाना बनाएगा तो क्या उसे नहीं मिलेगा तो दृष्टि बदलने की वाली बात व्यक्ति जब जब व्यक्ति अपने और अपने अहंकार के अपने अपने स्वार्थ के लिए कार्य करने लगता है तो व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है बुद्धि दुर्बल हो जाती है और जो आध्यात्मिक विकास जीवन का वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता नहीं बढ़ पाता यही रहस्य है भौतिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन, जीवन बिल्कुल विपरीत प्रकार का भौतिक जीवन में यह है कि व्यक्ति को स्वार्थी होना चाहिए खूब कामनाएं करना चाहिए खूब अहंकार रखना चाहिए किसी से दबना नहीं चाहिए यह सब भौतिक बातें अध्यात्मिक क्या हो गया इनको सबको उल्टा कर दो तो अध्यात्म हो गया सबको सम्मान दो सभी मानप्रद आप अमानी सबको सम्मान दो अपने आप को मानना चाहो तो ये अध्यात्म हो गया सबकी सेवा करो सबकी सहायता करो अध्यात्म हो गया सबसे प्रेम रखो सबके ऊपर दया भाव रखो अध्यात्म हो गया <coughs> अपना अपमान भी होता है सहन कर लो अपनी हानि भी होती है सहन कर लो अध्यात्म हो गया <coughs> लेकिन तुच्छ बुद्धि में कमजोर बुद्धि में ऐसा लगता है कि इसमें तो हानि है अध्यात्म में भौतिकता में बड़ा लाभ है लेकिन ऐसा नहीं जब बुद्धि विकसित होगी और ज्यादा समझ में ध्यान देगा व्यक्ति खूब विचार करेगा तब उसे पता लगेगा कि परमार्थ में ही और में ही उसी में जीवन का उत्कर्ष है और उसी में ज्यादा लाभ इसलिए यहां पर कहते उठ राम भंज बहुचापा मेटव ताप जनक परितापा यहां पर भी देख लो अगर भगवान राम इनके जनक जी के दुख को दूर करने के लिए धनुष तोड़ते हैं तो जो तीन बातें जिसको जनक जी ने कही थी सीता जी से विवाह तो क्या राम का नहीं होगा क्या वो विजय जो होने वाली थी तो वो विजय क्या भगवान राम की नहीं होगी क्या उनकी जो प्रशंसा सब लोगों की होने वाली जगह भगवान राम की नहीं होगी लेकिन उसके लिए नहीं किया जाता जाता है दूसरे के लिए अब उसे जब जयंत जी के लिए धनुष छोड़ेंगे उनका दुख दूर करेंगे तो ये तीनों बातें सिंह बनी बनाई है ही है वो कहेंगे इसलिए कहते हैं कि सुन गुरु वचन चरण शरण आवा अब देखो जैसे जैसे विश्वामित्री जी ने ऐसा कहा तो विश्वामित्री जी के लिए वैसे विश्वामित्री जी के गुरु वशिष्ठ जी हैं कुल गुरु वही है लेकिन गुरु के माने बड़े होता है इस समय विश्वामित्र जी के साथ हैं विश्वामित्र ऋषि भी हैं इसलिए विश्वामित्र भी गुरु भी हैं <SMyle Gabriele> बड़े लोगों से पूछ पूछ करके काम करो अपने ज्यादा बड़े लोगों के सामने अपने आप को बहुत बुद्धिमान मत बताओ संकोच करना चाहिए उस समय बुद्धिमत्ता का छोटे लोगों के सामने अपनी बुद्धि लगाओ उनको रास्ता दिखाओ उनको सन्मार्ग दिखाओ वहां तो अपनी बुद्धि लगाओ लेकिन बड़े लोगों के सामने अपना बुद्धि दिखाना कि आप नहीं समझते मैं सब समझता हूं बेकूफी की बातें हैं इसलिए गुरुजन के माने यहां विश्वामित्री जी हैं उन्होंने जब इस प्रकार से बोला तो भगवान राम ने उनको प्रणाम किया सुन गुरु बच्चन चरण सिर्फ आवा उनके चरणों में प्रणाम किया और हर्ष विषाद न कसूर आवा ये क्या है विषाद न कसूर आवा ये इस बात की सूचना है कि जो आध्यात्मिक पुरुष होते हैं उनको हर्ष विषाद नहीं होता ना भगवान को हर्ष विषाद है और जो भगवान के भक्त हैं उनको भी हर्ष विषाद नहीं होता जो आत्मज्ञानी व्यक्ति हैं उनको भी हर्ष विषाद नहीं होता हर्ष विषाद किनको होता है जो जीव हैं संसारी व्यक्ति हैं उनको हर्ष विषाद होता हर्ष विषाद ज्ञानी अज्ञाना जीव धर्म अहमत अभिमाना ये जीव के लक्षण हर्ष विषाद कभी हर्ष कभी विषाद इसके मन बेचारा जीव है अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ ज्ञान अज्ञान किसी बात का ज्ञान है किसी बात का ज्ञान कोई क्या हम ये जानते ये नहीं जानते ये नहीं जानते ये जानते इस प्रकार से ज्ञान ज्ञान अगर है ये तो जीव का लक्षण है और जीव धर्म और क्या अहमति अहंकार अभिमान ये जीव के धर्म है अब यहां देखते हैं भगवान राम जो है वो हो हर्ष विषाद नहीं है धीरे धीरे करके व्यक्ति को चाहिए इसी प्रकार की स्थिति प्राप्त करे भगवान की भक्ति भग जिसके हमें आ जाएगी उसको भी यही लक्षण होंगे जो आत्मज्ञानी होगा उसमें भी यही लक्षण होंगे उसका भी हर्ष विषाद फिर नहीं होगा हर्ष विषाद जो है ये मानसिक विकार है वैसे व्यक्तियों को हर्ष अच्छा लगता है हर्ष होना विषाद नहीं होना चाहिए लेकिन ये तो लौकिक व्यक्तियों की बातें कि हर्ष हो विषाद न हो परमार्थ में जहां आए आध्यात्मिक चेतना जब जागृत हुई भक्त हुए ज्ञानी हुए तो हर्ष विषाद में नहीं पड़ते फिर सदा ही शांत भाव रहता सदा प्रसन्न रहते हैं जहां जिनको हर्ष विषाद नहीं है उनको आत्मा के आनंद की प्राप्ति होती है यह राश है वो ही कहे कि आत्मा आनंद का स्वरूप है लेकिन उस आनंद पता नहीं चलता उसका इसलिए पता नहीं चलता क्योंकि हर्ष विषाद से अभी छुटकारा नहीं मिला हर्ष विषाद के जाल में पड़े हुए हैं जब तक इसका अनुभव होता रहेगा हर्ष का कभी विषाद का कभी हर्ष का तब तक आत्मा का आनंद मिलेगा नहीं ये सूक्ष्म रहस्य आध्यात्मिक रहस्य इसलिए कहते हैं हर्ष विषाद में कछूर आवा और ठाड़ भये उठ सहज सुभाए और भगवान भी सहज स्वभाव से उठ करके खड़े होंगे। सहज भाव से उठ खड़े हो मैंने अभिमान भी नहीं ठाड़ भय सहज सहज सुबह मतलब सा, साधारण से व्यक्ति उठता है चलता करता जैसे करता है पैसे भगवान उठे कोई अगड़ते हुए नहीं उठे ऐसे नहीं कि अब उठ के खड़े हुए तो इनको मौका मिला धनुष तोड़ने के लिए तो अहंकार के कारण ऐठते हुए हाथ मरोड़ते हुए और सिर घुमाते हुए खड़े होकर अच्छा अब तोड़ूंगा ये नहीं ठाड़ भय उठ सहज सुबह मन विवाह मृगराज लगाए और उनका चलना शरीर में बल है तेजस्वी है ही है इस प्रकार चलते हैं जैसे कि निर्भय सिंह चल रहा तो हमको किसी प्रकार का भय भी नहीं जब ये कहते हैं कि उनका चलना उठना इस प्रकार के है जैसे मृगराज सिंह हो इसके माने निर्भय होकर के चले जाते अब कोई व्यक्ति कोई ये संसारी व्यक्ति हो तो उसको ये संकोच लगे कि हो सकता है कि धनुष न टूटे हमसे भी न उठाए उठे तो डर लगे उसे धनुष के पास जाते हुए चोरी उनको डर नहीं इतने राजाओं के बीच में जनक जी के बीच में वहां जाते हुए संकोच लगे डर लगे ऐसा कोई भाव स्वच्छ हृदय जहां कहीं कहीं किसी प्रकार का हर्ष विषाद नहीं है अहंकार नहीं है उसके व्यक्ति का हृदय बिल्कुल साफ और न कहीं कोई डर न कहीं कोई भय स्वतंत्र होकर के प्रसन्न होकर के अपना कार्य करता है वो स्थिति दिखा देते जो समस्त मानसिक विकारों से रहित व्यक्ति होकर जीवन जीता है कार्य करता है तो उसके लक्षण ऐसे ही होते हैं भगवान राम का उदाहरण इसलिए दिखाते हैं कि अन्य व्यक्तियों को भी इसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए साधना करनी चाहिए कि ये स्थिति हमको भी प्राप्त हो जाए ये ऐसा नहीं है ये तो भगवान की बातें हैं, हम तो जीव हैं, हमें क्या हम तो मनुष्य हैं, साधारण मनुष्य हम थोड़े ऐसा कर सकते हैं ये विचार नहीं शास्त्र इस इसलिए नहीं दिखा गया गंधी रचना इसलिए हुई कि जैसे एक आदर सामने प्रस्तुत किया गया इसी प्रकार से होना भी चाहिए हमें जहां कहीं कमियां हों तो शास्त्र दिखा देते हैं इन कमियों से बचें और जो उसने बताया इसी प्रकार से बनने की कोशिश करें अब भगवान के उठने की बात अब बताते हैं किस प्रकार चलते हैं जब सिंहासन से उठते हैं तो उदित उदय पर रघु पर बाल पतंग जैसे पूर्व दिशा में उदयगिरी मन उदयाचल पर्वत पूर्व दिशा में जब सूर्य का उदय होता है जैसे उदय हो रहा हो ऐसे उदयाचल के स्थान पर यहाँ मंच है और तो सूर्य के स्थान भगवान राम है मंच के ऊपर से जहाँ बैठे हुए तो भगवान राम उठ करके खड़े हुए तो ऐसा लगा जैसे उद्यान पर सूर्य का उदय हो रहा हो ये उदाहरण दिया उनका अब ये उदाहरण देखो तो वही बात आ जाती है जब आज प्रातः काल जब भगवान उठे सवेरे तब लक्ष्मण जी को दिखाया सूर्य कि देखो सूर्योदय हो रहा है पूर्व दिशा में कितना सुंदर तब लक्ष्मण जी ने प्रशंसा की सूर्योदय होकर के आपकी महिमा का वर्णन कर रहा है जैसे पूर्व दिशा में सूर्य उदय हो रहा है इसी प्रकार जब आप उठेंगे समाज में तब तो समस्त राजाओं की दशा क्या हो जाएगी ये लक्ष्मण जी ने पहली भविष्यवाणी के रूप में वहां बोला था वही अब यहाँ पर ब्रहण कर देते हैं वही स्थिति हो गई भगवान राम मंच से उठते हैं मनो पूर्व दिशा में सूर्य का उदय होता है और फिर विकसे संत सरोज सब जैसे सूर्य के उदय होने पर कमल खिल जाते हैं ऐसे संत लोग प्रसन्न होता है मने भले राजा लोग थे जो सब सज्जन लोग जितने भी थे उनको भगवान नाम को देखकर के करके बहुत प्रसन्नता हुई हर से लोचन भंग और लोचन नेत्र सबके प्रसन्न हो गए जैसे भ्रमर प्रातः काल से कबल के खिलने पर भ्रमर मरदाने लगते हैं फूलों के ऊपर उसी प्रकार से नेत्र भी सबके खिल गए प्रसन्न हो गए अब जैसे संत लोगों के तो हृदय हो गए मान संत राजा लोग वगैरह इकट्ठे थे और मुनि लोग थे और सज्जन लोग बहुत से बैठे हुए थे उनके तो उनके तो हृदय कमल की तरह से खिल गए और जो जनक वासी बैठे हुए थे वे मानो उनके नेत्र कमल के उनके भ्रमर के समान उनके नेत्र भी भगवान राम की तरफ लग गए और उनकी तरफ देखने लगे तो उनको बता दिया उनके नेत्र भ्रम के समान हो तो पूर्वकालीन स्थिति इस प्रकार की स्थिति जैसी प्रकृति की होती है उसी के अनुसार यहाँ बता दिया अभी काव्य का सिद्धांत भी इसी प्रकार थे महाकाव्य हो खंड हो या कहानियां हो उपन्यास उनमें प्रकृति का सहारा लिया जाता है मानवीय दशा का मन की दशा का और वातावरण की स्थिति का वर्णन करने के लिए प्रकृति का सहारा लेते हैं अगर कहीं दुख की घटना घटने लगे तो संध्या काल का वर्णन कर देंगे अगर अज्ञान की कहीं स्थितियां आने लगे तो रात्रि का वर्णन कर देंगे अगर प्रसन्नता की कहीं बात आने लगी तो प्रातः काल का वर्णन कर देंगे तो इस प्रकार से प्रकृति का वर्णन जगह जगह उपयुक्त अवसर पर मनोदशाओं का वर्णन करने के लिए व्यक्त करने के लिए प्रकृति सहारा लिया जाता है वह खुल गया और सब भगवान राम की तरफ देखने लगे। अब देखिए नृपन के रे आशा निशनासी वचन न खत न प्रकाशी महिप कुमुद सकुचाने कपटी भूपू कलुकाने भय बिशोक कोक देवा बरस ही सुमन जनामहि सेवा गुरुपद बंद सहित अनुरागा राम मुनिन मुन सनयाय सुगा सहजही चले सकल जग स्वामी मत मंजुबर कुंजर गामी चलत राम सब पुरारी उलक पूरी तन भय सुखारी बंदी पितर सुर सुकृत संभारे जौ कुछ पुण्य प्रभाव हमारे तौ तो शिव धनुमलाल की नाई तो रहु राम गणेश गुसाई राम प्रेम समेत लकी सखिन समीप बुलाए सीता मातु सनेह बस बचन कहायी बिलखाये श्यापुर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय अब उसके बाद ये प्रातः काल का वर्णन बराबर चलता जाता है और उस समय की जो स्थितियाँ हैं उनका निरूपण मालोपमा कह सकते हैं उपमा की एक माला कड़ी एक के बाद एक उपमा देते चले जाते हैं देते चले जाते हैं ये क्रम करते हैं दूसरी तो राशि जगह जगह इस प्रकार से प्रसंग जहाँ आते हैं तो सभी चीजों की सब जगह की उनकी तुलना करते हुए सबकी उपमा देते चले जाते हैं नृपन के लिए आसान सन्नासी अब सूर्योदय हुआ तो निशानासी मने रात्रि खत्म हो गई हो गई रात्रि समाप्त हो गई उधर तो रात्र समाप्त हो गई यहाँ क्या हुआ यहाँ नपन केरे रे आशा जो राजा आशा लगाए बैठे थे कि अंधनुष उठा तो लेंगे तोड़ दें उनकी आशा सब खत्म हो गई जैसे रात्र बीत गई ते उनकी आशाएं समाप्त हो गई सब राजा लोग निराश हो गए बचन नखत अवली न प्रकाशी अब जैसे प्रातः काल हुआ तो नखत अवली न प्रकाशी नखद में तारे ताराओं की जो जगह जगह तारा चमक रहे थे रात्र में अब प्रातः होते हुए उनका प्रकाश समाप्त हो गया अब तारे नहीं दिखाई देते हैं जैसे तारे नहीं दिखाई देते हैं तो राजा लोग कैसे बोल रहे थे जैसे तारे चमक रहे हों, टिम टिम टिम टिम जगह जगह राजा लोग बोल रहे थे तो उनका बोलना भी बंद हो गया तो कहते वचन तो रूपी नखद छिप गए अब राजा सन बैठे अब कोई वैसे तो बोलते थे आपस में एक कुछ ना कुछ जहां तक सुनाई पड़ता तो कोई बोल रहा अब कोई नहीं बोल रहा स्थिति होगी स्थिति का भी वर्णन होता जाता है और उपमा भी आती जाती है देखो उपमा के साथ वर्णन करते जाते हैं इसके बाद फिर क्या हुआ मानी महिप कुमुद सब चाने और जो मानी माने अहंकारी राजा थे वो सब सब गए कैसे जैसे कुमुद सब जाता है दो फूल होते हैं एक कुमुद का फूल होता है जो चंद्रमा की रात में रात में खिलता है और ये कमल का फूल है जो दिन के प्रकाश में खिलता सूर्य के प्रकाश में तो कमल तो खिल गए दिन में लेकिन कुमुदनी का क्या हुआ वो तो कुमुदनी को मिला करके जो उसका कली रूप बन गई उसकी तो तो ये यहाँ कुमुदनी के समान कौन है ये राजाओं के जो राजा लोग अभिमानी राजा थे वो इस प्रकार से कुमुदनी के समान है वो जैसे फूल समेट करके कली बन जाए तो ऐसे सब कह रहा था ऐसे सब राजा सब चाह गए कहते कपटी भूख लूक लुकाने अब वहां कुछ राजा ऐसे भी थे जो कपटी राजा थे कपटी राजा के माने क्या है जो भेष बना बना करके आए हुए थे बीच में बोल गए कि न देवधनुज धरी धरी नर रूपा मैंने मनुष्य शरीर धारण करके और आए थे कोई निशाचर थे कोई देवता थे ये सब लोग मनुष्य बने राजा बने बैठे हुए थे वहां पर तो ये लोगों क्या हुआ ये कपटी राजा लोग भूख उल्लू को लुकाने ये उल्लू की तरह से हैं, जैसे दिन में फिर उल्लू छुप जाता है फिर दिखाई नहीं देता तो ही ये सब कपटी राजा लोग जो हैं, ये ये छिप गए सब सामने नहीं पड़ते उनके नहीं तो भगवान राम की दृष्टि में वो पड़े तो पहचाने जाए जान जाए कि ये तो कपटी हैं ये लोग राजा कहा इसलिए वो सब छिप गए और भय विशोक को मुनि देवा अब उस समय मुनि और देवता लोग जो है ये विशोक हो गए मैंने उनका शोक दूर हो गया मन प्रसन्न हो गए तो ये कौन इनमें उदाहरण के रूप में कौन है कोक है चक्रवात है चक्रवाक पक्षी रात्रि में दुखी रहता है जहाँ प्रातः काल हुआ दिन उदय हुआ जहाँ चक्रवाक पक्षी प्रसन्न हो गया तो ऐसे करके ये सब जो है ये मुनि लोग और देवता लोग प्रसन्न हो गए और कहते हैं देवता लोग क्या करते हैं बरसाई सुमन जनाम सेवा ये देवता लोग फूल बरसा रहे हैं और अपनी सेवा दिखा रहे हैं ये लोग प्रसन्न है भगवान की सेवा में भगवान ने अवतार लिया इन देवताओं के लिए ये देवता लोग जो इनको इनकी रक्षा हो निचरों को बध हो देवताओं की रक्षा हो तो देवता लोग बराबर भगवान के सामने उपस्थित हो करके अपनी सेवा प्रस्तुत करते रहते हैं जैसे ये दिखाई दे कि ये सब देवता लोग उनकी सेवा में हैं और भगवान उनका ध्यान रखते हैं कि उन्हीं के लिए भगवान कार्य कर रहे हैं इसलिए सब देवता लोग अपने अपनी सेवा में लगे हुए हैं भगवान के फूल बरसा रहे, रहे है आसमान से और गा रही है ये सब होने लगता है फिर कहते हैं गुरु पद बंद सहित अनुराग अब इसको फिर जोड़ो वहां से था कि कि सुन गुरु बचन चरण तो तो बीच में तो भगवान का उठना और सारे समाज का वर्णन होने लगा इतनी देर में फिर वही फिर पहुंच जाओ गुरु पद बंद सहित अनुरागा भगवान ने गुरु के चरणों में बंदना की और बड़े प्रेम सहित गुरु के चरणों में बंदना की यहाँ ये दिखाते हैं कि गुरु के चरणों में बंदना आदर पूर्वक और प्रेम पूर्वक करनी चाहिए तब उसका फल प्राप्त होता है यदि कोई व्यक्ति अपने मन में हीन भावना ला करके प्रणाम करे तो उसका फल नहीं मिलता ईर्षावश प्रणाम करे तो उसका फल नहीं मिलता केवल जो है एक लकीर पीटने जैसा प्रणाम करे तो उसका फल नहीं मिलता शास्त्रों में सब वर्णन है यहां पर उसको तुलसीदास जी ने उसका इस प्रकार से बोल दिया नहीं तो दूसरी जगह प्रणाम कैसे करना चाहिए गुरु को या माता पिता को उसका लिखा हुआ पुराणों में जगह जगह आता है आप इतना विशाल साहित्य सब लिखा हुआ है उसमें सारी शिक्षाएं लिखी पढ़ने को समय लोगों को पढ़े देखें शिक्षा प्राप्त करें तो प्रणाम भी कैसे करना चाहिए उसका भी वर्णन तो प्रणाम ऐसे करना चाहिए गुरु पद बंद सहित अनुरागा प्रेम पूर्वक उन्होंने अनुराग के साथ में भगवान उनके गुरु की चरणों की बना और राम मुन्न ने सने मांगा और उसके बाद समुनि लोग भी बैठे हुए थे उनसे भी आज्ञा मांगी उनके सामने भी गए उनसे भी हाथ जोड़े प्रणाम किया मैंने सबसे आज्ञा लेकर के तब भगवान आगे जाते तो कहते हैं सही नहीं चलिए सकल जग स्वामी आप कहते हैं भगवान राम जनभ सहज बाब से यद्यप सकल जग स्वामी है लेकिन तो भी अहंकार नहीं तो इसके माने ये दिखाते हैं कि अहंकार क्षुद्र व्यक्तियों का लक्षण है जो व्यक्ति ज्यादा अहंकार दिखावे इसके माने ये नहीं कि वो बहुत बड़ा व्यक्ति है जितना ही अधिक अहंकार दिखाता है इसके माने उतना ही वो कमजोर है नीचा है दुर्बुद्धि है इसलिए अहंकार दिखाता है इसलिए कहते हैं साजे चले सकल जग स्वामी मत मंजर कुंजरगामी मत जैसे की कुंजर जैसे हाथी हो पहले सिंह का उदाहरण दिया था कि जैसे सिंह उठता है इस प्रकार से उठे उठवन युवा मृगराज लजाये अब यहाँ पे कहते चले कैसे जैसे हाथी चलता है हाथी इस प्रकार से गंभीरता पूर्वक एक पैक उठा करके दूसरा पैर रखता हुआ चलता है ऐसे सावधानी पूर्वक भगवान सहज भाव से चले चलत राम सब नरनारी भगवान राम जब चले धनुष की तरफ चले जा रहे हैं तो सब नरनारी जनकपुरवासी जितने बैठे हुए हैं वो देख रहे हैं तो पुलक पूरी तरह भय सुखारी सब शरीर उनका रोमांचित हो और बड़े आनंदित हुए बड़े प्रसन्न हुए कि भगवान राम अब उठे अब धनुष टूटेगा अब सीता जी का विवाह होगा ऐसे करके आशाएं बांधने लगे और वो सब लोग क्या करते हैं कि बंद पितर सुर सुकृत संहारे उन्होंने पितरों की वंदना की अपने देवताओं की वंदना की और सुकृत समारे मैंने अपने पुण्यों का स्मरण किया समारना मैंने स्मरण करना है उन्होंने अपने पुण्यों का स्मरण किया पुण्यों को स्मरण किया कि अगर हमारे कुछ पुण्य हो जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे अगर कुछ पुण्य हमारे हो उसका प्रभाव हो तो भगवान रात धनुष को ऐसे तोड़ दें जैसे मृणाल की नाहीं जैसे कि कमल की डंडी उसको मृणाल उसकी कहते हैं उसको कमल की डंडी की तरह से धनुष को उठा करके तोड़ दे <स्था> बंदी पितर पितरों की बंदना करते माने कोई कामना व्यक्ति जब कोई करता है तो कामना की पूर्ति करने वाले पितर लोग हैं देवता लोग हैं उनका स्मरण करते हैं तो व्यक्ति की कामना की पूर्ति होती है सहायक होते हैं उसमें कामना पूर्ति नहीं होती अब ये होता किस प्रकार है कोई व्यक्ति तो कल्पना कर लेगा कि पितर लोग कहीं बैठे होंगे तो इनके बदले में वही काम कर देते हैं तो काम हो जाता है ये मोटी अकल की बात शास्त्र का प्रयोजन ऐसा नहीं है कहने में लगता है सही है देवता है या उनके जो है पितरों का स्मरण करना और उनसे प्रार्थना करने के माने ये है कि व्यक्ति के हृदय में एक प्रकार का उत्साह उत्पन्न होता है बल जागृत होता है देवताओं की प्रार्थना या पितरों की प्रार्थना अपने अंदर एक उत्साह लाने के लिए बल लाने के लिए होती है और फिर व्यक्ति में जो बल आ जाता है उससे जब वो कार्य करता है तो सफलता मिलती है तो ये प्रेरक तत्व है ये पित्र या देवता वो उसी प्रकार के शक्ति व्यक्ति के अंदर जागृत होती है, उसी से कार्य भी श्रेष्ठ रूप में संपन्न होता है और जितना ही श्रेष्ठ कार्य संपन्न होगा उतनी ही उस व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार के मनोवैज्ञानिक उसके पीछे जो रहस्य है वो इस प्रकार को ध्यान में रख कर के बोलते हैं कि देखो लोगों की समाचार है देवताओं की पूजा करने से क्या होगा कोई देवता कटोड़े कर, जाएंगे करना तो हम ही को पड़ेगा तो इसके मन शास्त्र नहीं समझे उसमें इस प्रकार के देखें कि वही देवताओं के स्मरण करने से ही व्यक्ति के अंदर इन्वोकेशन होता है अंग्रेजी में कहते हैं इन्वोक इन्वोक इंटरनल पावर्स उनकी आंतरिक शक्तियों को जागृत करते इस प्रकार के प्रार्थनाओं के द्वारा और फिर व्यक्ति उस कार्य को करता है तो सफलता प्राप्त होती है जैसे कोई सरस्वती जी की वंदना करके काव्य लिखना शुरू करे तब ऐसे थोड़ी कलम धरते कागज दे सरस्वती लिख जाएगी अपने जाओ तब तक काम करो बाजार होगा तब तक सरस्वती लिख जाएगी ऐसा कहीं लिखा हुआ है अरे सरस्वती की वंदना करो तो सरस्वती भीतर अपने अंदर उस प्रकार की प्रेरणा उत्पन्न करे और फिर लिखो तो लिख जाएगा बेटा ये कहने के बाद से को जो उसको इस प्रकार से समझ रही है, तो ऐसे कहते हैं कि पितर बंदी पितर सुर सुकृत संभारे जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे तो से धनु मृणाल की नाई तो इस प्रकार से जो सब भगवान नाम जो है ये शंकर जी के धनुष को कमल की डंडी की तरह से तो रहो राम गणेश गुस्साई तो उनको तोड़ दे गणेश गुस्साई गणेश जी की भी वंदना करते हैं पहले जैसे पितरों की किया देवताओं की, की गणेश जी की वंदना की सब कार्य में शुभ प्रारंभ में गणेश जी की पूजा सबसे पहले विघ्न टारने वाले गणेश जी हैं विघ्न विनाशक इसलिए गणेश जी का स्मरण कर लेते हैं कि विघ्न बीच में न आगे और प्रकार सम्पन्न हो जाए तो राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाए जब ये सब होने लगा अब भगवान राम अभी धनुष के पास पहुंचे नहीं है इसी के बीच में क्या होता है कि सखी गीता प्रारंभ हो जाती है अब यहाँ से आगे जो प्रसंग है इसका नाम है सखी गीता रामचरित माना तो तमाम गीताए हैं उनमें एक ही गीता है गीता का मन जहाँ भगवान की महिमा का वर्णन है उसका जहाँ प्रसंग आता है वो सब गीता है तो यहाँ कुछ सखिया जो है वो सुनैना को उपदेश देती शिक्षा है।, है तो वो प्रसंग आ जाता है यहाँ तो कहते हैं है कि राम ही प्रेम समेत लकी और सखे ने समीप बुलाए, सुनैना ने जो है वो हो सीता की माता ने भगवान राम को बड़े प्रेम से देखा मैंने उनकी जैसे भगवान राम में प्रीता के अनुकूलता लगी कि भगवान राम बहुत मधुर है स्नेह में बालक जैसे लगे और उनको अपने ही जैसे लग करके स्ने स्नेह होता जैसे अपने बच्चों में स्नेह हो तैसे तो तो तो ने अपनापन लगा उनमें भगवान राम ने और उनमें स्नेह भाव उत्पन्न हुआ और फिर सखियों को बुला करके उनसे इस प्रकार से बोली अपना संदेह व्यक्त करने लगी उनसे कहने लगी सीता सीतामा तो स्नेह बस वचन की माता बड़े प्रेम के साथ स्नेह के साथ में बचन का है बिलखा है मैंने बिलखते हुए इस प्रकार बोलने लगी मैंने बहुत व्याकुल होकर के सखियों से ये भाव उन्होंने व्यक्त किया अपना क्या कहने लगी इसने उनको संदेह क्या था सखी सब कौतुक देख निहारे जे वो कहावत ही तू तो हमारे कौन बुझाए कह गुरु बालक ऐसे कैसे हठबल नाही रामन बान शुआ नहीं चापा हारे सकल भूख कर दापा सोधन राज राजकुवर कर दे बार मलार मराल की भूप शनपकशिरा सख विधि गति न जानी बोली चतुर सखी मृदु पानी तेजवंतघु गनीय नी कहा कुंभजी कहाँ, कहाँ सिंधु अपारा शोषे सुजस सकल संसारा मंडल दे कदल गुलागा उदयताश त्रिभुवन तम भागा मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व महामत् गज राज कहू बस करंकुश खरब शिया पर रामचंद्र की जय पवन हनुमान की जय भाई सब संतन की जय <coughs> श्रीनारायण जी कहने लगे सखी सब कौतुक देखने हारे सख संबोधन है ये सखी देखो सब कौतुक देखा जितने बैठे हुए सब तमाशा दिख बैठे हुए हैं काम के आदमी कोई नहीं है जेउ कहावत हेतु हमारे और ये सब हमारे हेतु कहलाते हैं ये सब बैठे हुए जितने जनकपुर के लोग हैं वो सब और फिर सतानंद जैसे गुरुजन भी बैठे हुए हैं मंत्री लोग भी बैठे हुए हैं और सेनापति इत्यादि सब बैठे हुए हैं ये सब हमारे हितु कहलाते हैं हित करने वाले हितु कहलाते हैं माने हित कर कुछ नहीं रहे कहनाने मात्र के लिए हेतु कहलाने वाले हैं और को न बुझाए कहाए गुरु पाहीं ये जो है ये है कोई भी जाकर के ए, कि उनके गुरु के पास जाकर के ये नहीं कहता कि ए बालक अस हठे भलेना ये तो बालक है।, है और इनके साथ में इस प्रकार का करना ठीक नहीं ये भी धनुष उठाना तो धनुष उठाने की प्रतिज्ञा अब जब भगवान राम उठे तो इनके सामने तोड़ देनी चाहिए अब इसमें एक तो परमार्थ की दृष्टि देखो तो सुनैना किस प्रकार के संदेह करने के बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक शंका का समाधान होता है एक प्रसंग तो परमार्थ के रूप में तो ये है लौकिक दृष्टि से ये भी है कि स्त्रियों के मन में जिस प्रकार का एक विचार होता हो जैसे उनके मन में विचार आते हैं जैसे वो बोलती हैं तो स्त्री स्वभाव व्यक्त किया ये सुनैना जब बोलती है किस प्रकार से अपने सच्चियों को कहती है देखो ये सब के सब बैठे हुए हैं और ये अपने हितों कहलाते हैं ये कुछ करती नहीं है समझाती नहीं है ऐसी व्याकुलता जैसी स्त्रियों को होती है उसी प्रकार के वो बोल भी नहीं तो हर व्यक्ति के स्वभाव का यथार्थ रूप से चित्रण करना भी एक महाकवि का धर्म है जैसी स्त्रियां बोलती हैं वैसी तब तो महाकाव्य बनेगा और जैसा आपसे चाहते हैं वैसे बोलते हैं तब फिर वो महाकाव्य फिर महाकाव्य न उसकी सुंदरता जो नाना रूप तक महाकाव्य की है फिर उन्हें रह जाए अब सब स्त्र एक समान बोलने लगे सब पुरुष एक प्रकार बोलने लगे तो फिर महाकाव्य तो की सुंदरता खत्म हो तो सबकी भिन्न रुचि वैचित्र जो है वो भी दिखाना तो इस प्रकार से यहां दिखाते कौ न बुझाए कहो गुरु पाही कहते कोई गुरु से जाकर के समझा करके क्यों नहीं कहता ये बालक ऐसे हटे फल ना गुरु से कहने का तात्पर्य अगर गुरु से जाकर के कह देंगे तो फिर वो समझा देंगे राजा जनक कि भाई अब तुमको तो प्रतिज्ञा तोड़ देनी चाहिए तो उनके कहने से गुरु के कहने से जनजी मन जायेंगे इसलिए पहले उन्हीं को समझाना जरूरी था रावण बाण छुआ नहीं चापा और ये धनुष की कठोरता का स्मरण करके उनको बताते हैं लेकिन रावण बाण जैसे बड़े बड़े शक्तिशाली लोग थे ये भी इन्होंने बाण धनुष को छुआ तक नहीं माने वो समझते है कितना कठोर है कितना भयंकर धनुष और हारे सकल भूप करी दापा और यहाँ जितने बैठे हुए राजा है वो भी बड़ा दर्प कर रहे थे बड़ा मन दिखा रहे थे कि हम उठा देंगे हम जोड़ देंगे उनके सबके हार गए उनके कुछ किया बना नहीं तो समझ लो कितना धनुष कितना शक्तिशाली कितना भारी धनुष है सो धनुष, सो धनुष को बने जिसके ये लक्षण है कि के, के राजकुमार कर दे ही ये कर दे, राजकुमार को बने एक कोमल शरीर वाले बालक को किशोर को उसके हाथ में ये धनुष दे रहे हैं जिसमे की इतनी शक्ति नहीं है उसको ऐसे दे रहे हैं और बालमराल की मंदिर ले ही भला जो है ये है बाल मराल मैंने हंस और वो भी हंस का बच्चा उसके पीठ के ऊपर पर्वत धर जाए ये कभी संभव तो कैसे उठाए कहा मंदराचल पर्वत और कहा मराल हंस इनकी तुलना देखो तो भगवान राम बाल मराल की तरह से और धनुष क्या हो गया बंदराचल पर्वत के समान हो गया तो कहने लगे कि ये अनुचित बात है उनको लगा भूपया न सकल सरानी और तो राजा जनक जी की जो उनका भी जितना सयानपन था वो सब खत्म हो गया सयानबना सयानपना वैसे तो अब वो कहती कि राजा जनक बड़े होशियार बनते थे अब देखो अब इससे सट्टी बिट्टी भूल गई अब सब उनकी बुद्धि काम नहीं करती ऐसे बोलती है ऐसे करके खूब सयान अपराधी सखी विधि गति के सुझात ने जानी ऐसा सखी देखो विधाता की कुछ गति कही, कही नहीं जानी जाती है क्या होने वाला है माने तात्पर्य संक्षेप में ये कि उनको सुनेना जी को अच्छा नहीं लगा कि भगवान राम से धनुष तोड़वाया जाए तब सीता जी का विवाह हो उसने के कारण उनके मन में भाव ये है कि बिना धनुष तोड़े ही सीताजी का विवाह भगवान राम से कर लिया जाए बस भाव उनका ये पीछे उसके कारण सब इतनी बातें अब इसका उत्तर देखो कहते हैं बोली चतुर सखी मृद वाणी तो उसमें से सखी बहुत चतुर चतुर्जी थी वो बड़ी मृदवाणी से उनको समझाने लगी उनको कहती कि गनीन रानी हे, हे रानी वो तो ये बहुत तेजस्वी हैं इनको छोटा नहीं समझना चाहिए बस यही मुख्य प्रसंग आगे का जो है यही है परमात्मा सूक्ष्मांति सूक्ष्म है और लोग बाग इतना सूक्ष्म परमात्मा है अधिकांश लोग उसके अस्तित्व को ही नहीं मानते और अगर मान लो को उसके अस्तित्व को मान भी ले और ऐसा सुख्मी परमात्मा आकाश की तरह सब जगह व्याप्त है तो लोग बात समझते हैं कि अरे इतना सूक्ष्म परमात्मा भला क्या करे गा? उसके करे धरे क्या हो सकता है स्वयं इतना सूक्ष्म उनकी बुद्धि में ये होता है जितना ही स्थूल हो उतना ज्यादा शक्तिशाली हो वही काम आ सकता है लेकिन अध्यात्म शास्त्र का कहना है कि जितना सूक्ष्म उतना ही शक्तिशाली है और जितना स्थूल है उतना ही दुर्बल है लेकिन लोगों की जब माया जाल में बुद्धि फंसी होती है तो स्थूलत ही श्रेष्ठ लगती है और स्थूल ही बनना भी चाहते हैं शरीर है। भी स्थूल बनाना चाहते हैं बुद्धि भी स्थूल बनाना चाहते हैं और स्थूल वस्तुओं का संग्रह भी करते हैं और स्थूल वस्तुओं के ऊपर निर्भर भी रहना चाहते हैं सम माया मैंने विपरीत बुद्धि है और इसी जाल में फंसे हुए और मैंने जैसे कि कोई ऊं रहा हो सो रहा हो उसको होशा ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं उल्टी के में इस प्रकार जीवन जीता है व्यक्ति सही बात यह व्यक्ति को समझ में आना चाहिए जो सूक्ष्म है वो शक्तिशाली है परमात्मा सूक्ष्म सूक्ष्म है इसके मैंने सर्वाधिक शक्तिशाली वही अब जब विचार करो तब तो ये बातें पता चलती हैं ऋषियों ने विचार किया तो उन्हें सब खोजा तब तो पता लगा इस प्रकार की बातें और जो लोग विचार नहीं करते बुद्धि से काम नहीं लेते उनको जो है इसी प्रकार का उल्टा लगा करता है एक उदाहरण के रूप में देखो कि जैसे ये स्थूल शरीर है और इसके भीतर जीव बास कर रहा है शरीर स्थूल स्थूल कहलाता है और जीव इसमें जो बास कर रहा है वो सूक्ष्म है तो जीव ज्यादा शक्तिशाली है कि शरीर ज्यादा शक्तिशाली है अब व्यक्ति को लगेगा कि शरीर ही सब कुछ काम है इसलिए जीव की तो परवाह मत करो शरीर की परवाह करो इस शरीर को बनाओ मोटा बनाओ खूब खिलाओ खूब कराओ खूब एक्सरसाइज कराओ खूब शरीर को इस प्रकार करो दीर्घायु बनाओ सारा ध्यान जितना सारे जीवन का होगा 24 घंटे अपने शरीर की सेवा में लगाओ मानो अपने व्यक्तित्व तो शरीर ही सब कुछ है और सा तो बेकार है लेकिन शरीर तो अधीन है जीव की जब तक जीव शरीर में है तब तक, तक शरीर चलता है और जीव शरीर छोड़ के चला जाए तो शरीर में क्या सामर्थ्य? शरीर का असली रूप उस समय पता लगता है जब जीव नहीं होता शरीर के पंच महाभूत जितने हैं उनको सबको इकट्ठा बना करके बनाए रखना शरीर को सड़ने सड़ देना शरीर चलता रहे शरीर में अगर टूट फूट भी कहीं हो तो उसको पूरा कर दे ये जब तक जीव होता तभी तक होता जीव शरीर को छोड़ के चला जाए तो मिट्टी मिट्टी में चलते पानी पानी में चलते सड़ने लगे सही गले लगे इंटीग्रेट होने लगे नहीं रह सकता फिर उसका थोड़ा और जीव की महिमा नहीं समझ में आती महिमा सारी शरीरी की समझ में आती जब जीव की यह बात सामने प्रत्यक्ष है कोई व्यक्ति देख लेता उसकी यह है तो फिर परमात्मा की तो बात ही क्या जीव से भी ज्यादा सूक्ष्म परमात्मा है जीव तो एक जीव है एक चेतना एक शरीर की परमात्मा सर्वत व्यापी चेतना है सर्वाधार है। उसी परमात्मा से ही तीन गुणों के उत्पत्ति हुई प्रकृति की उत्पत्ति उसी से हुई जगत की उत्पत्ति उसी से हुई सारा जगत, जगत, जगत परमात्मा के ऊपर आश्रित है जगत की स्वतंत्र सत्ता नहीं है <coughs> फिर व्यक्ति को जगत महत्वपूर्ण दिखाई देता है दिखाई दे रहा है स्थूल इसलिए बस यही सब कुछ है और जिसके जिससे उत्पन्न हुआ उस परमात्मा की कोई कीमत नहीं समझ में आती जिस परमात्मा के ऊपर सारा जगत निर्भर कर रहा है अस्तित्व सी पर है जिसमें लीन हो जाना है जगत को परमात्मा में उस परमात्मा कोई महिमा नहीं समझा रही है। तो भगवान राम उस पर परमात्मा है अब देखा कहते हैं देखो कितने उदाहरण देकर के उसकी समझा रही है इनकी भगवान राम की जो है इसको देखो ये भले ही तुम्हें दिखाई दे कि ये बिल्कुल सुकुमार है कोमल है छोटे है बालक हैं बाल हैं इस प्रकार के बलि तुमको लग रहा हो लेकिन इनकी शक्ति की तुम्हें कल्पना नहीं है कितने शक्तिशाली है ये जो बड़े बड़े शरीर धारण किए हुए बड़े बड़े आयु के और बड़े बड़े प्रचंड शरीर के बैठे हुए राजा लोग जो है ये इनमें शक्ति नहीं है शक्ति इन्हीं में ये देखो कहते है कि रानी, कि ये हैं कि तेजवंत लघु गनी नानी बड़ी तेजस्वी है और इनको कम नहीं समझना चाहिए कहा कुंभज कहा सिंधु अपारा उदाहरण दिए बहुत से कहते हैं देखो पौराणिक कहा कुंभज कहा सिंधु अपारा एक कुंभज एक अगस्त ऋषि और अगस्त ऋषि स्वयं एक घड़े से उत्पन्न हुए हैं बिचारे कुंभज हैं और उन्होंने क्या किया इतने छोटे होते हुए भी जो घड़े से उत्पन्न होगा आखिर कितना बड़ा होगा और फिर वो पी सारा समुद्र समुद्र ही पिए गए कहा सिंधु अपारा सोसे सकल संसारा सारा समुद्र सूख गया। ये कैसे हो गया क्या ये बुद्ध भी नहीं आता है कैसे हो सकता है लेकिन इस प्रकार का हुआ अब उसमें ये समुद्र के सूखने की कथाएं इनकी यहाँ पर बोली ये अगस्त की बात और पीछे भी अगस्त रिश्वत के पास शंकर जी गए थे वहां उनका प्रसंग आया था अगस्त जी की जगह जगह उल्लेख आता रहता है आगे भी जब भगवान राम बन में जाएंगे तब अगस्त के आश्रम में पहुंचेंगे तो वहां अगस्त की फिर कथा आएगी यहां पर अगस्त को स्मरण किया गया इसलिए कि इन्होंने समुद्र को शोष लिया था ये एक महान कार्य उन्होंने किया तो इसकी ये ऐसा क्यों हुआ तो एक तो पुराण में स्कंद पुराण में तो आता है इस प्रकार का कि एक निशाचर था वो समुद्र में छिपा रहता था और समुद्र से निकल करके आता था और मुनियों को ऋषियों को और लोगों को खा लेता था और उसके डिबा करके समुद्र में जा छिपता था और समुद्र में छिप जाने के कारण ढोड़े नहीं मिलता था मारे नहीं मरता था तो देवताओं ने कहा कि अब समुद्र को से इसमें कहा समुद्र के भीतर ढूंढा जाए समुद्र में छिपा हुआ है तो अगस्त ने कहा कि देखो समुद्र का पानी तो हम अलग देते हैं फिर निशाचर के लिए छिपने के लिए स्थान मिलेगा नहीं अब फिर तुम्हारा काम है उस निशाचर को मारो चे जिंदा रखो तो अगस्त ने सारा पानी उसका समुद्र का पी गए सूख लिया तो समुद्र क्या खाली जब तो समुद्र खाली हो गया तो वह निशाचर बिल बिला करके निकले आए और देवताओं ने देखा कि ये निशाचर यहां पे हुए बस उनका दोनों का युद्ध हुआ निशाचर मारे गए अब वो समुद्र के बिना तो काम चल नहीं सकता इसलिए फिर अगस्त ने वो समुद्र फिर भर दिया अपने अंदर जो समा लिया था वो सब निकाल दिया फिर तो समुद्र फिर भर गया तो समुद्र के खारी होने के दो कारण कहीं कहीं कोई कारण कहीं कोई कारण चूंकि अगस्त ने उसको जैसे पेशा खारी होती है तो उन्होंने अगस्त्री सेने फिर वो अपने शरीर का पेशाब निकाल दी तो समुद्र जी पेशाब अगस्त्री से कहा अब उसमें स्नान करो तो खारे पानी में इसलिए कहा जाता है समुद्र तीर्थ स्थल जरूर है लेकिन उसमें स्नान करने के बाद आप कुए के पानी से स्नान करो तब शुद्ध हो गए वो तो एक औषध होगी गई मैंने पेशाब स्नान कर लिए एक औषधि हो गई चलो शरीर स्नान हो गया शुद्ध हो गया लेकिन उसके बाद शुद्ध पानी से स्नान करो तब शुद्ध हो गया ऐसे शुद्ध नहीं आप जाओ रामेश्वरम में तो समुद्र में स्नान करो और मंदिर में जाओ और मंदिर में कुएं है वहां पर पा पानी भरा हुआ तो वो एक कुएं में नाओ उस कुएं बनाओ उस में बनाओ सब सब उसका खारापन जब शरीर का सब छूट जाए तब जाकर शुद्ध तो हुए तब कपड़े पहन करके मंदिर में जाओ पूजा करो इस प्रकार का विधान है <coughs> लेकिन अन्यत्र तो नहीं जैसे गंगा जी में स्नान करो तो गंगा जी में स्नान करने के बाद कुएं के स्नान मना ही जब गंगा जी के स्नान कर लिया था आप कुए नहीं ना लेकिन समुद्र में स्नान करने के बाद आपको कहें अब कोई कहता है कि वो हो आंसू आंसू भी खारी होते हैं वो जो समुद्र जो है वो हो कोई कोई लोग जो हैं वहां के जो है वो लंका में जो स्त्रियां थी वो रावण के मरने पर बहुत दुखी हुई बहुत रोई बहुत रोई बहुत रोई तो उनके आंसुओं से समुद्र भर गया है? या और किसी के रोने से समुद्र भर गया तो चूंकि खारेपन की बात है इसलिए कोई ना कोई इस प्रकार की कल्पना कर लेकिन यहाँ कहते हैं कि इनकी इस प्रकार अब ये अगस्त ने समुद्र क्यों सो एक कारण इस प्रकार का कोई कोई कहते हैं कि एक बार एक टिटीरी थी और उस टिटीरी के बच्चे थे और वो अंडे जो है वो उसमें जिस पेड़ के नीचे से अंडे दिए थे वो अंडे समुद्र के नीचे गिरे तो समुद्र को बाह ले गया तो अब टिटीरी को पता लगा कि वो तो अंडे समुद्र में बह गए तो अपने अंडों को निकालने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा की हम इनके सब पानी समुद्र का उलीचेंगे तो चोंच में भर भर करके वो उलीच रहेंगे अगस्तली से उधर पहुंच गए उन्होंने जब पूछा ये तुम तो क्या कर अगर रहे पानी ले लेके यहाँ क्यों डाल रहे हैं चिड़ियों से पूछा तो चिड़ियों ने कहा कि हमारे अंडे दे गया समुद्र तो हम उसको जब पानी उलीच देंगे तब तो उसमें अंडे निकले जाएंगे हमारे तो कहा गया तुम्हारी कावड़ी से उलझेगा चलो हम इसका समुद्र का पानी पिए जाते हैं तब तो समुद्र का पानी उन्होंने अगस्तली से पी गए तब अंडे निकले उनकी टिडी के कोई इस प्रकार बताते हैं इस प्रकार की कथाएं कई प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं, बहरहाल ये प्रसिद्ध ये है कि अगस्त समुद्र को जो वो सोच लिया था कहा कुंभज कहा सिंधु अपारा सोसे वो सुजस सकल संसारा फिर कहते हैं रवि मंडल देखत लघुलागा और दूसरा उदाहरण के देखो सूर्य देखत लघुलागा ये तो बात है सूर्य मंडल पृथ्वी से कोई छोटा तो नहीं है बहुत बड़ा है लेकिन देखने में तो छोटा ही लगता है लेकिन उसके सूर्य के इतने छोटे से सूर्य के भी प्रकाश में होता का उदय ताश त्रिभुवनतम भागा दूर दूर तक देखो कितना प्रकाश छा जाता है सब जगह उस ऊपर त्रिभुवन के माने है